आइए सुने कार्यक्रम हवा महल हवा महल में आज सुनिए राजनारायण राय द्वारा लिखित और पुरुषोत्तम दार्भेकर द्वारा प्रस्तुत प्रहसन सुबह का भूला लिखता थक गया आया, आया, सारा बदन टूट रहा है अरे भाई जरा एक कप चाय देना मैंने कहा सुनती हो गरम गरम चाय पिलाना है? कोई जवाब नहीं अरे भाई चाय नहीं तो एक गिलास पानी ही दे दो अच्छा बाबा रहने दो मैं खुद ही ले लेता हूं है? एक भी बिस्कुट नहीं डिब्बा खाली चलो जी पानी ही पी लेते हैं हैं? पानी भी नहीं अरे जग सब खाली पड़ा हुआ है। हाँ भरी है तो यूडी कलोन की शीशी हद हो गई और यह है लिपस्टिक वाह वाह वाह वाह। चुल्लू चुल्लू परफ्यूम लगाओ खूब शॉपिंग करो हैं? अरे डाकिया खत साड़ियों का बिल दो भाई इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो अरे कुछ नहीं भाई जरूर कोई बात है अरे हाँ पिक्चर हाउस के पास भाभी जी मिली थी उनका संदेश है अरे बिल तो मिल गया अब संदेश भाभी जी ने कहा है अलमारी में ब्रेड रखी हुई है तब खाना खा लेंगे और अगर सब्जी की जरूरत पड़े तो बना लेंगे बना लेंगे उन्होंने कुछ रुपए की मांग की थी है अब उधार भी शुरू हो गया तो हरी जी अब उन्हीं से लेना बंदे के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है भाभी जी पिक्चर के बाद शॉपिंग करेंगी और क्या अरे यार तुम्हें तो सब मालूम है मेरी बीवी है और मुझे मालूम नहीं रोज शॉपिंग डेली पिक्चर वैसे पिक्चर तो बहुत अच्छी है तुम नहीं गए शौक नहीं है मुझे पिक्चर रंग लाएगी दोस्त अरे रंग तो मैं दिखाऊंगा उसके होस्ट गाने आ जाएंगे अच्छा ये बात है अरे यार देखो मैं बहुत परेशान हूँ समझे बात क्या है डियर अरे खून सुखाता हूँ मैं गुल उड़ाती है वो सारी कमाई लिपस्टिक और पिक्चर में जा रही है भाभी जी पागल हो गई हैं क्या पागल <laughs> अरे नहीं कब थी क्या कहते हो अरे भाई तुमसे क्या छिपाना एक्टरों के पीछे जान देती है पर यार शादी के पहले तो वो तुम पर मरती थी ना अब अब तो मरती नहीं मारती है पीछा कैसे छोड़ाऊ कुछ समझ में नहीं आता मियाँ बीबी के झगड़े में मुझे क्यों घसीटते हो यार बड़े अच्छे दोस्त हो यार दिल जलाने का पैगाम लेकर तो चले आए और अब भाई मेरी बीवी होती तो मैं तो भूख हड़ताल कर देता भूख हड़ताल अरे भूख हड़ताल तो करीब करीब रोज ही होती है यहाँ अरे कोई और उपाय सोचो तब लंगोटी लगाकर निकल पड़ो साधु बन जाओ सन्यासी बन जाओ वाह वाह क्या कहा पर तुम जैसे बीवी दास ये नहीं कर सकेंगे अरे जला दोस्त जला ठीक है अच्छा तो अब इजाजत भाभी जी का खाना गरम करना ना भूलना अरे ये चिट्ठी कैसी बड़ी है आ, मैं पिक्चर जा रही हूं देर हो सकती है खाना बना लेना इंतजार मत करना दे गई हुक्मन हरि ठीक ही कहता था सन्यासी लेना अच्छा है अः तो देर क्यों तीस दिनों में बीस दिन भूखो मरना है तो बेहतर है घर छोड़ देना चाहिए पता चल जाएगा मेम साहब को मेरी फिक्र नहीं रुपए की तो है भगवान अब तेरा ही सहारा है शिव शंकर हे भोलेनाथ शिव शंकर फिराक में अजय बच्चा साधु हूँ देखते नहीं ये करताल छोगा तहमद ये लंबी रुद्राक्ष माला अवे हमें चराने चले हो सूरत तो अहमक जैसी है सूरत भले ही हो पर पक्का साधु हूँ पक्का मतलब अजय मॉडर्न साधु हूँ आइडेंटिटी कार्ड कहाँ है हाँ, हाँ, आइडेंटिटी कार्ड हा हा सरकारी सबूत हे भगवान अब साधुओं को भी कार्ड रखना पड़ता है क्या नहीं है ना, अबे हम दूर से ही पहचान लेते नया साधु हूँ स्वामी हा हा हा हा हिप्पी कसम के है ना जाओ जाओ अगर तो तो कार्ड बनवा लो समझे इस चक्कर में मत डाल बच्चा देख तेरी आ, भलाई है इसमें नहीं तो नहीं तो जेल के हवा खानी पड़ेगी ऐसा? पर क्यों? अरे सरकारी हुकुम है जिस साधु फकीर के पास कार्ड न होगा उसे अरेस्ट कर दिया जाएगा समझे? अ, मगर उसकी वजह इधर बच्चे चुराने वाले कुछ सौदे पकड़े गए समझा साधु बने घूमते थे पब्लिक ने मार मार कर भूरता बना दिया शिव शिव शिव शिव आज कल का साधु ऐसा काम करता है राम राम राम राम राम, राम, राम. पर मैं तो सच्चा साधु हूँ बच्चा लेकिन तुम्हारी सूरत उन्ही गुंडों से मिलती जुलती है बच्चा कार्ड किस ऑफिस में मिलता है कार्ड गुंडा डिपार्टमेंट के ऑफिस में समझे किधर है बच्चा अरे सी रोड पर चलते चले जाओ चलते चले जाओ आगे गुंडा डिपार्टमेंट का ऑफिस है समझे अच्छा भगवान भला करेगा शिव शंकर हे शिव शंकर हे भोलेनाथ हे शिव शंकर हे अरे भगवान ये ऑफिस तो तुमसे भी दूर है अरे ये तो ऊंक रहा है ए, बच्चा ऐ बच्चा उठो आइडेंटिटी कार्ड बनता है यहाँ नहीं मालूम बच्चा बता सकते हो क्या आईडेंटिटी कार्ड कहाँ बनता है मुझसे पूछ रहे हो अरे हाँ हाँ आप ही से पूछ रहा हूँ बड़ी मुसीबत में हूँ बच्चा आ, कुछ अरे साधु के पास माल कहाँ हाँ आशीर्वाद है बच्चा आशीर्वाद से यहाँ काम नहीं होता ये दफ्तर है दफ्तर कैश चाहिए कैश हद हो गई। घर में पैसा दफ्तर में पैसा अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा, अच्छा, अच्छा लेक्चर मत दोन आ लिखो लिखू अच्छा जी स्वामी सत्यानंद महाराज यहाँ पूरा पता लिखो पता भी लिख दू बा चवालीस तुम्हारे पिता या कोई रिश्तेदार साधु थे या नहीं साफ साफ लिखो अजी वो मेरी बीवी की बड़ी बहन का हस्बैंड साधु हो गया था हा? अच्छा तो बीवी भी है अदालत में फैसला हो गया लिखो गृहस्थ आश्रम छोड़ दिया है आ, क्या तुम पर कोई चार्ज वार्ज है गबन चोरी या जाल साजी का अरे राम राम राम क्या पूछते हो आ, तब साधु बनने की वजह बीवी से तंग आकर? वो, वो आ, अपनी इच्छा से ऐसी लिखता हूँ जी यहाँ फोटो चिपकाओ किसका अपना फोटो तीन फोटो की जरूरत पड़ेगी तीन की पासपोर्ट साइज का तीन क्यों जी एक पुलिस दफ्तर में रहेगा हाँ, दूसरा कार्ड में होगा और तीसरा रिकॉर्ड में रखा जाएगा वाह वाह लफड़ा है लफड़ा तो भागो यहां से, भागो से बच्चा, फोटो कहा मिलती है नगद चाहिए नगर, नगद ये लो। देखो ये रोड सीधी उधर जाती है अच्छा, आगे जाने पे स्टूडियो मिलेगा अच्छी बात है जाता हूँ आजा जरा रुकी तो साधु बाबा तुम्हारी दाढ़ी कहाँ है लेकिन दाढ़ी भी चाहिए ये क्या मुसीबत है अरे जरा बच्चा सुनो ये दाढ़ी कहाँ मिलेगी बाबा हाँ, स्टूडियो के पास ही दुकान है बस ओम शिव शिव शंकर, ओम शंकर। अजय हो बच्चा कहिए बाबा जी दाढ़ी मिलती है क्या यहाँ हाँ हाँ मिलती हैं। ये रही दाढ़िया ये ऋषि महर्षि की है ये चंगेज खां की और ये रही अली बाबा की और वो वो तो हिप्पियों की हैं अच्छा तो बच्चा हमें तो ऋषि की दाढ़ी दे दो अच्छा बाबा पहले नाप ले लू ले लो हाँ कब साइज ठीक रहेगी ये फिट बैठेगी देखिए वाह वाह वाह अरे वाह आईने में तो सच्चा मुनी लगता हूँ बस ठीक है आ, अच्छा चलूं भगवान आपको तरक्की बाबा बाबा आ, आ, दाम गाड़ी का दाम तो क्या क्या अरे साधु तो केवल आशीर्वाद देता है बच्चा वो आजकल फलता नहीं बाबा मतलब आशीर्वाद भी नकली हो गया है आप जैसे साधुओं की तरह अरे बेटा बहुत गरीब हूँ कुछ तो दया करो पैसा रहता तो साधु का है को बनता तब तो, तो मुश्किल है जैसी तुम्हारी मर्जी ए ये लो अपनी दाढ़ी रखो अच्छा बाबा हाँ। ये तो बताइए हाँ। आखिर दाढ़ी की जरूरत क्यों आ पड़ी अरे बेटा वो फोटो खिंचवाने के लिए चाहिए थी अच्छा तो ये कहिए ना हाँ। ले जाइए हाँ। और हाँ ये कंटोपा तो जरा पहनिए हाँ, अब हाँ। देखिए अब देखिए हाँ। आईने में देखिए हाँ। हाँ। हाँ। पूरे साधु लगते हैं मगर एक बात है फोटो खिंचवाने के बाद हाँ। आशीर्वाद लेना चाहता हूँ भूलिएगा नहीं समझा नहीं बच्चा मैं बात ये है कि काम होने पर ये दाढ़ी लौटा दीजिए हाँ हाँ बच्चा लौटा दूंगा ओम शिव शंकर जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय भोलेनाथ की बच्चा तस्वीर चाहिए किसके अपनी ही चाहिए बेटा अच्छा साइज बताइए पांच फुट अरे बाबा ऐसा को बोलता है अपना साइज बताता है फोटो का साइज बताना देखिए ये है पासपोर्ट साइज की ये कैबिनेट साइज की अब पासपोर्ट साइज ठीक रहेगा बच्चा कितनी काफी चाहिए तीन कब तक चाहिए अरे बच्चा अभी दे दो कुल पाँच रूपए अरे यहाँ तो फूटी कौड़ी भी नहीं है भाई तक रास्ता ना पिए बच्चा मुफ्त खोरों को मैं खूब समझता हूँ अरे बच्चा जरा दया करो अच्छा बच्चा कुछ नहीं आगे देखिए आगे अच्छा बच्चा भगवान मंगल करेगा अरे साधु जी एक उपाय है उपाय क्या कहा क्या कहा उपाय है रास्ता आपकी दाढ़ी तो बहुत अच्छी है इसे बेच दीजिए क्या बेच दू मतलब ए, पास की दुकान में जाइए वो ये दाढ़ी काट लेगा आ, और इसके बदले पाँच रूपए आपको दे देगा फिर फिर उस रकम से आप तस्वीर खिंचा लीजिएगा शौक से हाँ ये दाढ़ी भी तो उसी दुकान से उधार ली है आ, बेटा दाढ़ी कटवाए बिना नहीं हो सकता और कोई रास्ता नहीं है महाराज जी हे भगवान हे शिव शंकर भगवान आज जमाने में साधु बनना भी मुश्किल है भाई ओहो साधु बनने के लिए आइडेंटिटी कार्ड चाहिए आइडेंटिटी कार्ड के लिए फोटो और दाढ़ी के बिना फोटो नहीं मिलता फोटो के लिए दाढ़ी कटाओ अरे बाबा बाज आए साधु बनने से इससे अच्छा घर ही है गृहस्थ आश्रम के खर्चे से तंग आकर मैं साधु बनने चला था लेकिन वो तो इससे भी महंगा निकला इसलिए गृहस्थ आश्रम जिंदाबाद भगवान का शुक्र है अभी तक नहीं आई है बेटा चंदू चूगा पूंगा फटाफट पट फेंको और चलकर झटपट सब्जी बना लो ये रही लौकी ये रहा चाकू काट अब सब्जी सुबह का भूला अभी आपने राज नारायण राय द्वारा लिखित प्रसन्न सुना प्रस्तुतकर्ता पुरुषोत्तम दार्भेकल